शो टॉक, कहे कबीर दीवाना टॉक्स ऑन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर नंबर फाइव परम योगी कबीर के इस पद का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें अवधू गगन मंडल घर की जय अमृत अमृतझरय सदा सुख बंक बंकनालि रस जय मूल बांधी सर गगन समाना सुखमन यों लागी काम क्रोध दो भयापलिताँ जोगिणी जागी मनवा जाय दरीबे बैठा मगन भया रसी रसीलागा कह कबीर जियसंसा नाहीं शबद अनाहत बागा मैं देखता हूं तुम्हारे भीतर कोई बड़ा पहाड़ तुम्हारे और सत्य के बीच नहीं खड़ा है धुएं की पतली लकीर चाहो तो क्षण भर में मिट जाए न चाहो तो जन्मों जन्मों तक चले तुम्हारे और तुम्हारे स्वरूप के बीच में विचार की पतली सी दीवाल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और विचार तो पानी के बुलबुले हैं उनके न होने होने में कितना फर्क लेकिन उतनी सी दीवाल ने धुएं की लकीर जैसी है पानी के बबूले जैसी है तुम्हें खूब भटकाया है और अगर तुम्हारी भटकन का हिसाब लगाओ तो ऐसा ही लगेगा कि कोई हिमालय बीच में खड़ा है आंख में छोटी सी रेत का कण है लेकिन आंख बंद हो गई तो अस्तित्व तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है कोई आंख में पहाड़ गिराने की जरूरत नहीं है जरा सा रेत की किरकिरी और आंख बंद हो जाती तुम्हारी भीतर की आंख पर भी रेत की किरकिरी से ज्यादा नहीं सिर्फ भरोसा चाहिए उठने का सिर्फ साहस चाहिए जागने का तुम्हारे संकल्प से ही टूट जाएगी धुएं की यह रेखा शायद कुछ और करना जरूरी नहीं है इतना ख्याल में ही आ जाए कि बाधा बड़ी छोटी है तुम बहुत बड़े हो इतना भरोसा ही पैदा हो जाए तो बाधा टूट जाती लेकिन तुमने मान रखा है बाधा बहुत बड़ी और तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे तथाकथित गुरु भी तुम्हें समझाए जाते हैं कि तुम बहुत छोटे हो और बाधा बहुत बड़ी है वे तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या कर देते वे तुम्हें समझाते हैं कि तुम पापी हो तुम्हारे जमीन के तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन छीन लेते वे समझाते हैं तुम अपराधी हो वे समझाते हैं तुम अज्ञानी हो वे समझाते हैं कि जन्म जन्मों का पाप कर्मों का बोझ ऐसे कहीं कुछ क्षण भर में होने वाला है बड़ी दूभर यात्रा वे बताते हैं करीब करीब इतना असंभव कर देते हैं सारी बात को कि तुम साहसी खो देते हो और जिसने साहस खो दिया उसके लिए दीवार बहुत बड़ी हो जाती क्योंकि वह बिल्कुल छोटा हो गया और तुम्हारा होना तुम्हारी धारणा पर निर्भर है तुम छोटा समझो तो छोटे हो जाओगे तुम बड़ा समझो तो तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी सीमा है तुम अणु समझो तो अणु जैसे हो जाओगे तुम ब्रह्म समझो तो तुम ब्रह्म जैसे हो जाओगे वास्तविक जिन्होंने धर्म को जाना है वे तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो स्वयं ब्रह्म हो तत्वमसी वे तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है वे तो छिल्ला छिल्ला कहते हैं तुम्हारी कोई सीमा नहीं कोई परिभाषा नहीं तुम अनंत अनादि हो लेकिन पुरोहित है मंदिर मस्जिद को चलाने वाला शब्दों के संग्रह पर जीने वाला पंडित है वो तुम्हें छोटा करता है वो तुम्हें हीन बताता है वो तुम्हारी निंदा करता है और उसने इतने समय तक तुम्हारी निंदा की है कि जब तुम्हें कोई कहता है जागो तुम महान हो विराट हो तो तुम्हें भरोसा नहीं आता उसकी निंदा के पीछे कारण है वो तुम समझ लो क्योंकि अगर तुम ब्रह्म हो तो ना तो मंदिर की कोई जरूरत है ना मस्जिद की कोई जरूरत है क्योंकि तुम ही मंदिर हो अगर तुम विराट हो तो ना तो मूर्ति की जरूरत है न पूजा अर्चना की जरूरत है तुम स्वयं ही पूज्य हो तुम ही पुजारी हो तुम ही पूजा अर्चना हो तुम अगर तुम तुम्हारे वास्तविक रूप में ही प्रकट हो जाओ तो धर्मगुरु कहां खड़ा रहेगा उसके व्यवसाय का क्या होगा तुम्हारी निंदा में ही उसके व्यवसाय का सारा राज छिपा है तुम पापी हो तो पंडित की जरूरत है तुम पापी हो तो पुरोहित की जरूरत है तुम पापी हो तो तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच मध्यस्थों की जरूरत है अगर तुम स्वयं ब्रह्म हो तो कौन मध्यस्थ चाहिए बीच के दलाल अर्थहीन हो जाते इसलिए समस्त संप्रदाय तुम्हारी निंदा पर जीते हैं पहले वे तुम्हें अपराधी घोषित करते हैं महापापी घोषित करते हैं पहले तुम्हारे भीतर के प्राणों को संकुचित करते हैं और जब तुम इतने संकुचित हो जाते हो कि तुम त्राही त्राही कर उठते हो और मांगते हो कि मार्ग दो राह दो तब वे तुम्हें विधियां बताना शुरू करते हैं। पहले वे तुम्हारी बीमारी पैदा करते हैं फिर तुम्हें औषधि देते हैं बीमारी झूठी है इसलिए औषधि सच्ची नहीं हो सकती बीमारी ही बुनियाद में नहीं है इसलिए उपाय सब व्यर्थ ये बोध कैसे आए तुम कैसे जागो तुम क्या करो कि जागरण हो जाए ये पहली बात ख्याल में ले लेनी जरूरी है दीवाल ना के बराबर बड़ी है, बड़ी ज़िनी, जिससे घूंघट पड़ा हो नववधु के आंखों पर और उसे कुछ दिखाई ना पड़ता हो जरा सरका ले और सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाए लेकिन तुमने मान रखा है कि बहुत कठिन है तुमने स्वीकार ही कर लिया है और तुम्हारे स्वीकार के पीछे भी कारण है पुजारी पंडित पुरोहित के पीछे कारण है क्योंकि वो तुम्हें ब्रह्म घोषित करे तो वो व्यर्थ हो जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता वो तुम्हारी निंदा पर जिएगा तुम्हारे पीछे भी मानने का कारण है तुम्हारे मानने का कारण क्या होगा तुम अपने चारों तरफ जो भी देखते हो अपने ही जैसे लोग देखते हो छुत्र छोटे उनको देखकर ये भरोसा गहरा होता है कि आदमी और परमात्मा के बीच बड़ा फासला है क्योंकि आदमी में तुम्हें परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता शैतान बहुत बार दिखाई पड़ता है संत तो मुश्किल से दिखाई पड़ता है और संत अगर हो भी तो भी दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि शैतान पर भरोसा इतना है कि तुम मान नहीं सकते कि कोई संत हो सकता है फिर तुम्हें अपने भीतर भी सिवा रोग उपाधियों के घृणा ईर्षा मत्सर लोभ काम क्रोध इनके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता तुम तो स्वयं को दिखाई ही नहीं पड़ते बस यही चीजें दिखाई पड़ती हैं और रोज रोज इन्हें तुम देखते हो रोज रोज इनका अनुभव करते हो तो तुम्हारे भीतर का अनुभव भी तुमसे कहता है कि पुजारी ठीक ही कहता होगा फिर अगर तुम्हें कोई संत भी मिल जाए तो तुम भरोसा नहीं करते कि तुम्हारी आंख वही देख सकती जो तुमने अपने भीतर देखा है इस सूत्र को ठीक से ख्याल में रख लो तुम वही देख सकते हो जो तुम्हारा अनुभव है जो तुम्हारा अनुभव नहीं वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा अगर संत सरल होगा तो तुम्हें मूर्ख दिखाई पड़ेगा सरलता नहीं दिखाई पड़ेगी तुम समझोगे मूढ़ क्योंकि मूढ़ता तुम जानते हो सरलता तुम जानते नहीं अगर संत तुम्हें मिलेगा और मौन बैठा होगा शांत होगा तो तुम समझोगे कि आलसी है काहिल है सुस्त है क्योंकि तुमने उसी को जाना है अपने भीतर जब तुम खाली बैठे होते हो तो तब तुम काहिल होते हो सुस्त होते हो आलसी होते हो तामसी होते हो तो संत अगर तुम्हें मिलेगा खाली बैठा कुछ ना करता तो तुम समझोगे अकर्मण्य, तुम्हारी भाषा तो तुम्हारी ही रहेगी उसका मौन तो तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा मौन तो तुमने जाना ही नहीं तुम तो सदा ही शब्दों से भरे रहे हो तो तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें बताएगा तुम अपने को ही फैला के दूसरों में देखोगे दूसरे दर्पण की भांति बहुत वर्षों हुए मैं पहली बार ही बंबई आया था और एक गुजराती के ख्याति नाम लेखक बड़े सुसंस्कृत संभ्रांत परिवार से आते हैं गहरे रूप से सुशिक्षित व्यक्ति हैं संस्कारशील हैं वो मेरे विचारों से प्रभावित थे तो मुझे भोजन कराने एक होटल में ले गए मुझे पता नहीं था कि उनकी आंखें कमजोर हैं और वो बिना चश्मे के नहीं देख सकते निकट की चीजें पढ़ नहीं सकते चश्मा वो घर भूल आए थे टेबल पे पड़े मेनू को उठा के वो थोड़ी देर देखते रहे मुझे कुछ पता नहीं और मुझे शायद उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि न बताना चाहते होंगे कि उनकी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि बिना चश्मे के देख नहीं सकते मैं समझा कि वो पढ़ रहे हैं तभी बैरा आया पानी लेकर और उन्होंने उस बैरे से कहा कि जरा इस मेनू को पढ़ दो उस बैरे ने उनकी तरफ देखा और कहा भाई हम भी तुम्हारी माफक पढ़ेला नहीं जो हमारी दशा है वही हम दूसरे में देख सकते हैं दूसरे की दशा तो दिखाई नहीं पड़ सकती उसके देखने का उपाय ही नहीं है इसलिए बुद्ध पुरुष तुम्हारे भीतर आते हैं तुम्हारे इतिहास का भी अंग नहीं बन पाते पुराण कथाएं बन जाती शक होता है कि ये लोग कभी हुए चंगीस खां हुआ इस पर कभी शक नहीं होता नादिरशाह हुआ इस पर कभी संदेह नहीं होता हिटलर हुआ इस पर कभी संदेह नहीं होता लेकिन आज से हजार साल बाद रमन महर्षि हुए या नहीं ये संदिग्ध होगा वो इतिहास के हिस्से नहीं बनते इतिहास तो तुम बनाते हो इतिहास तो तुम लिखते हो तो बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट हुए भी या सिर्फ कपोल कल्पनाएं अगर तुम ठीक से सोचो तो तुम्हें कपोल कल्पनाएं ही लगेंगी ऐसे आदमी हो ही कैसे सकते क्योंकि आदमी की परिभाषा तो तुम हो ये भरोसे के नहीं है ये किन्हीं लोगों ने सपने सजाए कथाएं लिखी हैं लेकिन ऐसा यथार्थ में हो नहीं सकता बुद्ध जैसा आदमी ये कैसे हो सकता है कि जीसस को लोग सूली दें और सूली पर लटका हुआ जीसस परमात्मा से प्रार्थना करे कि इन सबको माफ कर देना क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं ये कैसे हो सकता है ऐसी बात तुम्हारे भीतर कभी उठी कि जो तुम्हें पत्थर मार रहा हो गाली दे रहा हो और तुमने प्रार्थना की हो कि परमात्मा इसे क्षमा कर देना क्योंकि ये जानता नहीं ये क्या कर रहा है अगर ऐसा तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी हुआ हो तो तुम समझ पाओगे कि जीसस भी हो सकते हैं। लेकिन पत्थर मारने में ये नहीं होता तो फांसी लगाने पे कैसे होगा जो तुम्हारा तुम्हारी तरफ मिट्टी का ढेला फेंके तुम्हारे प्राण उसकी तरफ चट्टान फेंकना चाहते हैं जो तुम्हें एक गाली दे तुम्हारी आत्मा हजार गालियों से उसके लिए भर जाती जो तुम्हें कांटा चुभा उसके लिए तुम्हारे प्राणों में फूल पैदा नहीं होते और तुम ही तो तुम्हारा बोध हो तो जी संदिग्ध हो नहीं सकते कहानी होगी पुराण कथा है पुराण और इतिहास का यही फर्क जिन जिन पर तुम भरोसा नहीं कर सकते उनके लिए तुमने पुराण लिखा जिन पर तुम भरोसा करते हो उनके लिए तुमने इतिहास लिखा है इतिहास से यह सिद्ध नहीं होता कि ये लोग हुए इतिहास से इतना ही सिद्ध होता है कि ये तुम्हारे जैसे लोग हैं और पुराण से यह सिद्ध नहीं होता कि ये लोग नहीं हुए पुराण से इतना ही सिद्ध होता है कि इनसे तुम्हारा कोई तालमेल नहीं बैठता ये तुम्हारी भाषा में नहीं आते ये तुम्हारी सीमा के बाहर पड़ जाते तुम अगर मान भी लेते हो तो भी बहुत गहराई से नहीं जानते तो तुम यही हो कि ये हो नहीं सकता इसलिए जब कोई ज्ञानी तुमसे कहता है तुम परमात्मा हो तो तुम कैसे भरोसा करो तुम्हें शैतान दिखाई पड़ता परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता और जब कोई ज्ञानी मंसूर जैसा घोषणा कर देता है मैं स्वयं परमात्मा हूं तब तो तुम क्रोध से भर जाते हो कि यह आदमी तो अब संस्कार की सीमा के भी बाहर जा रहा है यहां तक भी तुम माफ कर सकते थे कि तुमसे कहता कि तुम परमात्मा हो लेकिन ये आदमी कह रहा है कि मैं परमात्मा हूं अब तुम माफ नहीं कर सकते जब मंसूर या उपनिषद की ऋषि कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ तो तुम्हें लगता है जानते हो तुम गहरे में कि आदमी अहंकार ही क्योंकि तुम अहंकार को ही जानते हो और ये तो हद दर्जे का अहंकार है तुमने भी अहंकार की घोषणाएं की हैं कि मुझसे सुंदर कोई भी नहीं कि कि मुझसे मुझसे शक्तिशाली कोई कोई भी नहीं, कि कोई भी नहीं, नहीं, ज़्यादा समझदार लेकिन एक आदमी घोषणा कर रहा है कि मैं परमात्मा हूं तुम्हारे सब अहंकार दो कौड़ी के मालूम पड़ते हैं इसने तो आखिरी घोषणा कर दी इतनी हिम्मत तो तुम भी ना छुटा पाए तो यह आदमी तो महाअहकारी होना ही चाहिए जब जीसस ने कहा कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं तो स्वभावतः कठिनाई हुई मंसूर को तो मार डाला मुसलमानों ने क्योंकि इसने कुफ्र की बात कहती कि मैं परमात्मा हूं अनलहक वो वही कह रहा था जो ब्रह्म के ऋषि उपनिषि के ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, जरा भी वेद था ज्ञानी को तुम ना समझ पाओगे तो तुम्हें दो काम करने जरूरी हैं तुम्हें पुरोहित से मुक्त होना है और तुम्हें स्वयं से भी मुक्त होना है पुरोहित से मुक्त होना इतना कठिन नहीं स्वयं से मुक्त होना बहुत कठिन है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तुम्हें संप्रदाय से मुक्त होना है क्योंकि वो तुम्हारा शोषण कर रहा है और तुम्हें स्वयं से मुक्त होना है क्योंकि वो तुम्हें संप्रदाय के द्वारा शोषित किए जाने योग्य बना रहा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कहाँ से शुरू करोगे अगर तुम संप्रदाय से मुक्त होने की कोशिश करो और स्वयं से मुक्त ना हो पाओ तो तुम एक संप्रदाय से मुक्त ना हो पाओगे कि दूसरे में उलझ जाओगे क्योंकि मूल बीज तो भीतर कायम रहेंगे वो नई शाखाएँ भेज देंगे तो हिंदू ईसाई हो जाता है ईसाई हिंदू हो जाता है जैन बौद्ध हो जाते हैं बौद्ध जैन हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बीमारियों के नाम बदल जाते इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम बीमारी को क्षय रोग कहते हो कि टूबरकलोसिस इससे क्या फर्क पड़ता है बीमारी के नाम से कहीं कुछ भेद होता है तुम बीमारी का नाम मुसलमान कहो कि हिंदू कहो कि जैन कहो कोई फर्क नहीं पड़ता सारी बीमारियां बुनियादी रूप से तुम्हारे इस बोध पर निर्भर हैं कि तुम शैतान हो और यही सबसे बड़ी अधार्मिक अवस्था है चित्त की और इसके लिए बल मिलता है क्योंकि देखते हो क्रोध घृणा वैमनस्य कठोरता हिंसा रोग ही तो दिखाई पड़ते हैं भीतर इन सबका जोड़ शैतान लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम इन सबका जोड़ नहीं हो वस्तुतः इनमें से कोई भी तुम्हारा अंग नहीं है क्रोध लोभ मोह माया मत्सर ये तुम्हारे चारों तरफ होंगे लेकिन तुम नहीं हो तुम तो वो हो जो जानता है जो जानता है कि क्रोध आया जो जानता है कि क्रोध गया जो जानता है कि माया उठी जो जानता है कि माया तिरोहित हुई जो जानता है कि काम वासना जगी और जो जानता है कि अब काम वासना जा चुकी भूख उठी तृप्ति हुई प्यास लगी प्यास बुझी वो जो जानता है वो तुम हो और तुमने अपने को वो समझ लिया है जो तुम्हारे निकट भला हो लेकिन तुम्हारा स्वभाव या स्वरूप नहीं बहुत निकट होने से भ्रांति होती ऋषियों ने सदा इस दृष्टांत को लिया है कि अगर कांच के एक टुकड़े को नीलमणि के पास रख दिया जाए तो कांच का टुकड़ा भी नीली माँ से भर जाता है प्रतिफलित होने लगती मुश्किल होगा तय करना कि कौन नीलमणि है और कौन कांच का टुकड़ा है पास होने से झाई पड़ने लगती ये सब तुम्हारे बहुत पास हैं ये तुमसे बिल्कुल सट के खड़े हैं क्रोध लोभ मोह काम इतने पास हैं इसके कारण तुम पर भी झाई पड़ती और तुम नीलमणि हो इनकी झाई में पड़ती तुम्हारी झाई इनमें पड़ती निकटता से एक तादात्म्य पैदा हो जाता है एक आइडेंटिटी पैदा हो जाती और वही तुम्हें भटका रही बस उस छोटे से तादात्म्य को तोड़ने की जरूरत है और वो तादात्म्य नींद जैसा है एक झटके में टूट सकता है अंधकार जैसा है एक दिए की लपट में खो सकता है तुम कभी भी परमात्मा से इंच भर नीचे नहीं रहे हो यह हो ही नहीं सकता इसका कोई उपाय नहीं हालांकि तुमने बहुत उपाय किए तुमने बहुत उपाय किए कि तुम पशु हो जाओ लेकिन तुम नहीं हो सकते हो तुमने बहुत उपाय किए कि तुम शैतान हो जाओ लेकिन तुम नहीं हो सकते हो बुद्ध ने एक हत्यारे को सन्यास की दीक्षा दी थी शिष्य राजी न थे क्योंकि हत्यारा भयंकर था उसने हजारों लोग मार डाले थे उसका एक ही रस था लोगों को मारना और बुद्ध ने जब उसे दीक्षा दी तो बुद्ध के निकटतम शिष्यों को भी लगा कि बुद्ध जरा गलती कर रहे हैं यह आदमी ठीक नहीं है इससे ज्यादा शैतान पाना मुश्किल है तो आनंद ने बुद्ध को कहा कि रुकिए इस आदमी को थोड़े दिन परिचित होने दें जल्दी ना करें यह आदमी भयंकर हत्यारा है इसका नाम सुनकर सम्राट भी कब जाते हैं बुद्ध ने कहा लेकिन मैं जानता हूं कि यह ब्राह्मण हत्यारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो भीतर का ब्रह्म थोड़ी स्पर्शित होता है वो तो सदा सदाशुद्ध है इसने क्या किया वो तो सपना है ये क्या है वो सत्य है तुमसे मैं भी यही कहता हूं तुमने क्या किया वो सपना है तुमने क्या सोचा वो तो सपने में भी सपना है तुम्हारा ब्रह्मत्व रत्ती भर कलुषित नहीं होता उसके कलुषित होने का उपाय नहीं है उसका कुंवरापन भ्रष्ट नहीं होता क्योंकि कुंवापन कोई वाह घटना नहीं है कुंवरापन उसका स्वरूप है कितने ही तुमने पाप किए हो अनगिनित बुद्ध ठीक कहते हैं कि ये ब्राह्मण है और बुद्ध ने ब्राह्मण की क्या परिभाषा की तुम सभी ब्राह्मण हो बुद्ध ने परिभाषा की है जिसके भीतर ब्रह्म है वह ब्राह्मण पौधे पशु पक्षी सभी ब्राह्मण हैं परमात्मा में शूद्र पैदा ही कैसे हो सकता है और अगर परमात्मा में शूद्र पैदा होता हो तो परमात्मा में शूद्र होना चाहिए क्योंकि कारण के बिना कैसे फल लगेंगे शैतान सपना है ब्रह्म अस्तित्व है एक भ्रांति की रेखा है बुद्ध ने उसे दीक्षा दे दी सम्राट को खबर मिली प्रसंजित सम्राट था उस राज्य का जहां बुद्ध ठहरे थे उन दिनों वो भी थक गया था इस हत्यारे से इस हत्यारे का नाम था अंगुलीमाल, अंगुलीमाल उसका नाम था क्योंकि वो आदमियों को मारता और उनकी अंगुलियों की माला पहनता एक आदमी मारता तो उसकी एक उंगली अपनी माला में डाल लेता उसने एक हजार आदमियों को मारने का व्रत लिया था जब बुद्ध ने उसे दीक्षा दी तो केवल एक उंगली की कमी थी 999 उंगलियां उसकी माला में थी प्रसंजित भी थक गया था कोई बस नहीं आता था इस आदमी पर फौजें थक गई थी सैनिक जाने से डरते थे उस इलाके में जहां खबर मिल जाती कि उंगुली आ गया प्रसंजित को खबर मिली कि उंगुली दीक्षित हुआ बुद्ध का भिक्षु हो गया सन्यासी हो गया तो वो देखने आया इस खतरनाक आदमी को कि आदमी किस तरह का है उसकी माँ तक डरती थी उसके पास जाने में क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था उसको भी काट देता प्रसंजित जब आया तो उसने चारों तरफ नजर डाली वहां तो हजारों भिक्षु थे वो पहचान भी न पाया और वो पहचान भी न पाता है क्योंकि अंगुलिमाल ठीक बुद्ध के पास बैठा था उसने कहा कि मैंने सुना है कि अंगुलिमाल ने दीक्षा लाली और सन्यासी हुआ भरोसा तो नहीं आता कि यह आदमी और सन्यासी होगा मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ वह है कहाँ बुद्ध ने कहा तुम उसे अब पहचान ना पाओगे फिर भी प्रसन्नजीत ने कहा कि मैं उसे जानना चाहता उसे पता ही नहीं कि अंगुलीमाल बगल में बैठा सुन रहा है बुद्ध ने कहा तो अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ये जो मेरे निकट बैठा हुआ भिक्षु ये अंगुली है ऐसा नाम सुनते प्रसन्नजीत के हाथ पैर कब गए इतने पास झपट पड़े गर्दन काट दे क्या पता है? आदमी का कोई भरोसा कथा है कि प्रसन्नजीत के हाथ पैर कब गए पसीना आ गया और उसने कहा यही वो आदमी पर बुद्ध ने कहा घबराओ मत अब इसने अपने ब्राह्मणत्व को पुनः उपलब्ध कर लिया है वो सपना टूट गया दूसरे दिन सारे नगर में खबर फैल गई अंगुलीमाल भिक्षा के लिए गांव में गया तो लोगों ने द्वार दरवाजे बंद कर लिए भयभीत लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए छतों से अंगुलीमाल को अंगुलीमाल ढेर होकर राह पर गिर पड़ा सब तरफ से लहूलुहान कथा है बुद्ध आए और उन्होंने अंगुलीमाल को कहा अंगुलीमाल तूने सिद्ध कर दिया कि तू ब्राह्मण तेरे मन में क्या भाव उठा जब लोग तुझे पत्थर मार रहे थे अंगली माल ने कहा जब से तुमने कहा कि जो तूने किया वो सब सपना है तब से दूसरे भी जो करते हैं वो भी सब सपना है जिसे तुमने जीवन समझा है जब तुम उसे सपना समझने लोगों के तभी तुम्हें उसका पता चलेगा जो सत्य है और अभी सपना हो गया है दृष्टि के बदलने की बात है थोड़ा अपने कृत्यों और विचारों से पीछे हटो नीलमणि बिल्कुल पास है हटने की प्रक्रिया भी सीधी साफ है कोई जटिलता नहीं है साक्षी में रमो देखने वाले में रमो जो दिखाई पड़ता है वो पराया है विजाती है बाहर है तुम दृष्टा हो दृश्य में मत उलझो उसमें ही ठहरो जो देख रहा है जो दृष्टा है साक्षी है। एक क्षण को भी तुम ठहर जाओ दृष्टा में रूपांतरण घटित हो जाता है क्रांति हो जाती है और एक ही क्रांति है दृश्य से दृष्टा पर लौट जाना बस एक ही क्रांति है और फासला ना के बराबर है एक कदम दृश्य से हटना है और दृश्य में ठहर जाना है मुझे तुम सुन रहे हो मुझे तुम देख रहे हो तुम्हारा ध्यान मैं जो कह रहा हूं उस पर लगा है इस ध्यान को जरा सा लौटाना है और उस पर लगाना है जो सुन रहा है तुम मुझे देख रहे हो तुम्हारा ध्यान मेरी आकृति पर लगा है इस ध्यान को जरा सा हटाना है और उस पर ले जाना है जो देख रहा है रत्ती भर का फासला है धुएं की पतली लकीर है झीना सा घूंघट है इसलिए तो कबीर कहते हैं घूंघट के पटखोल तो हे पिया मिलेंगे। जरा सा घूंघट हटाना है बस घूंघट की ओट में छिपे हैं पिया ये कबीर के वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं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 उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कि एक ही आशा है बम्बई देखनी आपकी कृपा हो जाए मुझे साथ ले चलें बस दो चार दिन में ही तृप्त हो जाऊंगा लेकिन बिना बम्बई देखे नहीं मरना है डल झील सुनी बम्बई के मित्र मेरे साथ थे वो बम्बई से आए थे डल झील देखने वो नई थी वो उन्हें झकझोरती थी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 मैंने सुना है एक बड़ा संगीतक हुआ एक नवाब ने उसे लखनऊ में निमंत्रित किया था और उस संगीतज्ञ की बड़ी अजीब शर्तें थीं उसकी एक शर्त तो ये थी कि जब मैं बजाऊं वीणा गाऊं गीत तो कोई सिर न हिलाए अगर किसी ने सिर हिलाया तो उसका सिर काट दिया जाए उससे मुझे बाधा पड़ती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 लेकिन जब भी तुम्हारे भीतर जरा सा झरोखा खुलता है और शून्य झाकता है तभी अमृत की झा शुरू हो जाती इसलिए मैं कहता हूं संभोग के क्षण में भी कभी अमृत की झार हो जाती अमृत की धार शुरू हो जाती क्योंकि संभोग एक इलेक्ट्रिक शॉक है सारे शरीर संस्थान को एक भयंकर धक्का है वो धक्का अगर इतना हो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 परम वीरी से पैदा होती मूल बांध वो जो मूलाधार चक्र है जहां से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती है उसे बांध लेना है उसे सिकोड़ लेना है इसलिए योग ने पतंजलि ने हठ योग ने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 हीगल बटन रसल पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी दार्शनिक नहीं हैं। दर्शन एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका संबंध विचार से नहीं ऊर्जा से कपिल कणाथ बुद्ध महावीर शंकर नागार्जुन दार्शनिक हैं विचारक नहीं है क्योंकि दार्शनिक होने का अर्थ है जिसकी ऊर्जा की लहरें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 अब तक तो कहता रहा कि इस पर है ये है वो है सब सिद्धांत लेकिन अब उसे समझ में ना आए कि क्या करें मौत करीब आ गई क्षण भर की देरी है क्या होगा क्या ना होगा किसी ने कहा कि तुम तो मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं बुला लेते वो बड़ा ज्ञानी है मरता क्या ना करता डूबते तिनके का सहारा ले लेते हो चलो बुला लो नसुद्दीन को संदेह तो था भरोसा तो था नहीं लेकिन कोई हर्जा नहीं नसरुद्दीन आया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 तो भीतर ऐसी ही प्रतिति होती है जैसे पूरा तो सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो गया पूरा व्यक्तित्व तो खिल गया जब ऊर्जा टकराती है सहस्त्रार से तो उसकी पखड़ियां खिलनी शुरू हो जाती सहस्त्रार के खिलते ही व्यक्तित्व तो से आनंद का झरना बहने लगता है मीरा उसी क्षण नाचने लगती है पद घूंगू बांध मेरा नाची उस क्षण चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह उन्मत्त होकर नाचने लगते मूल बांधी सरगन समाना सुखमन यौ तन लागी बड़ी अनूठी बात है यह सुखमन यौ तन लागी ऐसा सुख पैदा होता है कि आत्मा तो नाचती ही है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 दृश्य से दृष्टा में साक्षी में अवधु गगन मंडल घर खींचे आज इतना है